श्री राम कृष्ण भक्त मालिका स्वामी अद्वैतानंद गोपाल दा ठाकुर के गले का घाव नीम के पानी से धो देते थे एक दिन उनके यह करते समय ठाकुर ओह ओह कर उठे ठाकुर की पीड़ा देखकर गोपालदा को भी कष्ट हुआ और उन्होंने कहा बस रहने दीजिए अब और नहीं धोऊंगा पर ठाकुर बोले नहीं नहीं तुम धो दो धो ना यह देखो अब मुझे जरा भी कष्ट नहीं होगा यह कहते हुए उन्होंने देह से अपने मन को ऊपर उठा लिया इसके बाद उनके मुंह से कोई शब्द नहीं निकला तथा चेहरे पर भी कोई विकृति नहीं दिखाई पड़ी स्वेच्छा देह धारण करने वाले अवतारी पुरुष के लिए असंभव ही क्या है गृहहीन तथा आत्मिय स्वजनों से संबंधित रहित गोपालदा के एकमात्र अवलंबन श्री रामकृष्ण एवं उनके सेवक और भक्तगण ही थे उनका सुख दुख तथा सहानुभूति आदि सब कुछ गुरु भाइयों से ही संबद्ध था और उनकी प्रार्थना का स्थल श्री गुरुदेव के पाद पद्म ही थे काशीपुर में एक बार नरेंद्रनाथ के निर्विकल्प समाधि में मग्न हो जाने पर उनमें मृतक सदृश लक्षण प्रकट हुए देखते ही गोपाल दा किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गए और व्यग्रता से दौड़कर ठाकुर के पास आकर कहा नरेंद्र मर गया सब कुछ सुनने के बाद ठाकुर ने कहा अच्छा हुआ अब थोड़ी देर उसी भाव में रहे समाजी के लिए मुझे बड़ा तंग कर रहा था उस दिन नरेंद्र का बाह्य ज्ञान लौट आने के बाद भी देह बोध लौटने में काफ़ी समय लगा था इसी से उन्होंने निकट उपस्थित लोगों से ऊंचे स्वर में पूछा था मेरा शरीर कहाँ है ठाकुर की महासमाजी के पश्चात गोपालदा के लिए कोई निश्चित निवास स्थान नहीं रह गया इसलिए वराहनगर मठ के स्थापित होने पर वे वहीं चले आए वराहनगर मठ में त्यागियों के सम्मिलित होने तथा उनके सन्यास ग्रहण करने का इतिहास तथा कालक्रम ठीक ठीक ज्ञात नहीं है वचनामृत के अध्ययन से ऐसा प्रतीत होता है कि इक्कीस फरवरी अठारह ईस्वी के पहले ही नरेंद्र राखाल निरंजन शरद शशि काली बाबूराम तारक गोपालदा और सारदा का सन्यास हो चुका था परंतु योगीन और लाटू वृंदावन में हैं उन लोगों ने अभी तक मठ नहीं देखा है तारक और गोपालदा ने ही सर्वप्रथम मठ में योगदान किया वैराग्यवान युवक भक्त आते जाते रहे फिर घर न लौटे इस प्रकार नरेंद्र राखाल निरंजन बाबूराम, राम शरद शशि काली वहीं रह गए कुछ दिनों बाद सुबेध और प्रसन्न शारदा आए योगिन और लाटू वृंदावन में थे एक वर्ष में वे भी आ जुटे गंगाधर सदा मठ में आते जाते रहते थे तिब्बत से लौटने के बाद वे भी मठ में रह गए हरी मठ के भाइयों का दर्शन करने आया करते थे बाद में मठ में रह गए प्रथम दल ने आठपुर से लौटने के बाद 1827 सौ ईस्वी के जनवरी के अंत में माघ के प्रारंभ में संन्यास ग्रहण किया था पर हाँ वे सर्वदा मठ में ही नहीं रहते हैं गुरु भाइयों की ही तरह वे भी प्रायः तीर्थ दर्शन या तपस्या के लिए निकल जाते हैं थे। उस समय का पूरा इतिहास अज्ञात है स्वामी विवेकानंद के पत्र से बीस आठ अट्ठासी अठारह ईस्वी याद होता है कि 1888 ईस्वी में गोपाल दान ने केदार बद्री के दर्शन किए थे तथा उस समय उनकी गंगाधर महाराज से भी भेंट हुई थी गंगाधर महाराज काफी दिनों बाद उन्हें देखकर रो पड़े थे इस तीर्थ यात्रा से लौटकर गोपालदा ने कुछ समय तक वृंदावन में बास किया था अठारह सौ में उनकी मेरठ में गंगाधर महाराज के साथ पुनः भेंट हुई और फिर दोनों एक साथ हरिद्वार में कुम्भ मेला देखने गए अठारह सौ में जब गोपालदा काशी में वंशी दत्त के मकान में रहते हुए तपस्या कर रहे थे तब काली कृष्ण महाराज स्वामी विरजानंद काशीधाम जाकर प्रमदादास बाबू के उद्यान में स्वामी योगानंद अभेदानंद सच्चिदानंद आदि के साथ मिले और बाद में स्वामी अद्वैतानंद तथा सच्चिदानंद के साथ पंचकोशी यात्रा की इस यात्रा में उन्हें तीन दिन लगे थे अट्ठारह ईस्वी में हम स्वामी अद्वैतानंद को काशी धाम में वंशी दत्त के मकान में कठोर तपस्या में मग्न पाते हैं एक व्यक्ति जिन्हें उनके साथ रहने का सौभाग्य हुआ था कहते हैं कि वहां उनके दैनंदिन जीवन तथा साधना में उनकी चीर आचरित नियमबद्धता तथा सुशृंखलता अत्यंत उज्जवल रूप से प्रकट हो उठी थी, थी सभी कार्यों में मानव वे घड़ी के कांटे के अनुसार चला करते थे कठोर शीतकाल में भी वे खूब तड़के गंगा स्नान करने जाते तथा ठंडी से थरथराते हुए श्लोकों को आवृत्ति करते करते निवास स्थान को लौटते थे महीने में पर महीने इस नियम में कोई व्यतिक्रम नहीं हुआ माधुकरी में उन्हें जो कुछ भी मिल जाता वही उनका भोजन होता था वे एक शिव मंदिर के बगल में स्थित एक छोटे से कमरे में निवास करते थे वह कमरा इतना साफ़ सुथरा रहता था कि लोग देखकर विस्मित रह जाते थे उपयोग की सामग्रियाँ उनके पास कुछ विशेष नहीं थी पहनने के दो एक वस्त्र आदि जो कुछ थे सभी अत्यंत सुव्यवस्थित ढंग से सजाकर रखे रहते थे शरीर मात्र के लिए इन आवश्यक वस्तुओं की व्यवस्था के अतिरिक्त अन्य सभी विषयों में संपूर्णतया संबंध शून्य होकर वे साधन भजन में ही डूबे रहते थे वस्तुतः अपने जीवन के एकमात्र उद्देश्य को साध्य करने में अनुकूलता हो इस दृष्टि से ही उनके बाह्य आचरण में सर्वत्र वैसा एक व्यवस्थित भाव व्यक्त हुआ करता था इन्हें दिनों एक बार उनके पैर में कांटा चूप जाने के कारण उन्हें बड़ी तकलीफ उठानी पड़ी थी श्री प्रमदादास बाबू को लिखे स्वामी शिवानंद के एक पत्र तीन तेरह आठ अट्ठारह सौ छियानबे ईस्वी से पता चलता है हमारे वृद्ध स्वामी ने जो इस समय वाराणसी पुरी में निवास कर रहे हैं लिखा है कि उनके पांव में एक कांटा चुभ जाने से वे बड़ा कष्ट पा रहे हैं दो बार अस्त्रोपचार करवाना पड़ा है उनमें उठने की भी शक्ति नहीं रह गई है आप कृपा करके उनका समाचार लीजिएगा और उनकी सहायता में किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं होने दीजिएगा पत्र पाते ही उनका समाचार लीजिएगा वे कुछ विहार के काली मंदिर के पीछे बाबू सागर चंद्र सूर के मकान में हैं बड़ा ही कष्ट पा रहे हैं अस्तु अभी अस्तु सभी की विशेष देखभाल से गोपाल दास शीघ्र ही निरोग हो उठे तथा पुनः काशीधाम में ही तपस्या मग्न हो गए